देवी भागवत तीसरा स्कंध ब्रह्मा जी कहते हैं मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह वा विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी विस्तृत भूमि बहुत से पर्वत वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे स्त्री पुरुष पशु पवित्र नदी बावली कुएं, पोखरे गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे आगे के एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी उसमें बहुत से ऊंचे-ऊंचे महल थे ऊंचे स्थान पर यज्ञशाला बनी थी उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई सोचा यह स्वर्ग हो पर किसने इसकी रचना की है वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे शिकार खेलने के विचार से वे मन में घूम रहे थे उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदंबिका को भी हमने देखा इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मडराने लगा क्षण बर बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदनवन है था पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी बास में ही अहरावत हाथी विराजमान था सैकड़ों अप्सराएँ यक्ष गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सचिव विद्यमान थी उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर कर इस आश्चर्यचकित हो गए उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर कर हम आश्चर्यचकित हो गए जल के स्वामी वरुण कुबेर यमराज सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहाँ विराजमान थे उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही वह नगर भली सजाया हुआ था वहाँ के राजा इंद्र ही थे वे शांत चित्त होकर ताम जान पर बैठे और नगर के बाहर चले आए हम लोग विमान पर बैठे बैठे यह कौतुक देख रहे थे इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्यधाम ब्रह्मलोक में जा पहुँचा संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे वहाँ एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे उन्हें देख भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ सभा लगी थी संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे समुद्रों नदियों पर्वतों पन्नगों और उर्गों का समाज एकत्रित था भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा चतुरानंद ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है मैंने उत्तर दिया मुझे कुछ पता नहीं शिष्ट के अधिष्ठाता ये कौन है भगवान मैं कौन हूँ ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है